हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला एक गगन mm -hmm. के जिस पे बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन mm -hmm. दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक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 सभी दोस्तों को नमस्कार जैसा कि मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा है कि कभी कभी आपको लगता है कि आप एक ऐसी परिस्थिति में घिरे हुए हैं जहां पर कि ये नहीं समझ पाते कि अब क्या करना चाहिए देखिए मैं इस, इस बात को पहले तो सबसे इस नजरिए से कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं आजकल दिल्ली आया हूं अच्छा तो अब दिल्ली आया तो दिल्ली का इस बात से क्या ताल्लुक है हाँ साहब ताल्लुक है क्योंकि दिल्ली आने से पहले बहुत दिनों से सुनता आ रहा था कि दिल्ली की आबोहवा में बहुत जहर खुला हुआ है साहब ये कैसा जहर खुला हुआ है यानी कि प्रदूषण की समस्या वो कोई बोलता था पार्टिकुलेट मैथर 2.5 ज़्यादा है कोई बोलता था पीएम 10 की रीडिंग ज़्यादा है कभी पराली जलाने का जिक्र होता था तो कभी दिवाली के पटाखों का जिक्र होता था उस पर बहस मोबाइल से ये सब चल रहा था सुना ये भी कि साहब दिल्ली की हवा में सांस लेना एक दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर है साहब हम तो सिगरेट तो पिया ही करते थे तो सवाल यह था कि सिगरेटें पी पाते थे क्या दिन में नहीं पी पाते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया दिल्ली में रह लीजिए और सिगरेट का खर्चा बचा लीजिए तो साहब एक बात तो ये हो गई मगर अब हमारे जैसे लोग जो ९०० सौ चूहे तो खा चुके हैं मगर हज करने का इरादा अभी भी नहीं रखते हैं यानी कि सिगरेट पीनी एक जमाने में बहुत पिया करते थे मगर उसको पीना छोड़ चुके हैं और मगर कभी अपने आप से ये नहीं कह पाते कि सिगरेट ना पसंद करते हैं पीना छोड़ने की वजह कुछ और है तो साहब अब सवाल यह है कि ये वातावरण की बात वातावरण में पोल्यूशन पर्यावरण ये सब बातें सुनते हुए दिल्ली में आए मगर आपको मैं सच बताऊ जब हम दिल्ली में दिन में तकरीबन 12 एक बजे पहुंचे है ना तो एक बात तो वही कि हम रेल से आए थे ट्रेन से आए अरे साहब ट्रेन की भी बात आपको बता दें भैया ये राजधानी एक्सप्रेस थी सिकंदराबाद दिल्ली राजधानी और भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस हमारी पत्नी का तो कहना ये है कि ये राजधानी एक्सप्रेस लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए रखी गई है मतलब इसमें हर एक को ट्रेनिंग दी जा रही है यानी कि जो सर्विस करने वाले हैं उनको भी जो ड्राइवर साहब हैं उनको भी टीटी साहब को भी सबको सर्विस सबको ट्रेनिंग दी जा रही है तो इसी ये ट्रेन धीरे धीरे चलती है और मज़े में लेट होती है और इसमें जो सर्विस स्टैंडर्ड है ना वो भी असल राजधानी जो हम लोग समझते हैं ना उससे बहुत ही फर्क है देखिए मैं कम ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मगर मैं फर्क ज़रूर कहूँगा जैसे यहाँ पर खाना देते हैं तो उसके साथ में आइसक्रीम देना तो भूल ही जाते हैं सुबह चाय के लिए आकर पूछता है ज़रूर ही शराफत के साथ मगर वो कोई एक आदमी ही होता है जो ये सब बातें पूछता है उसके बाद हाँ हर आदमी जो है वो जब अपना काम पूरा कर लेता है तो कुछ ना कुछ टिप मांगने ज़रूर आता है तो साहब ये सब तो ट्रेनिंग का हिस्सा है ड्राइवर साहब मेरे ख्याल से गाड़ी चलाने में भी उनको सिखाया जा रहा होगा तो वो कभी धीरे कभी तेज़ हर किस्म की स्पीड में चलाया और चलाने के साथ ही उन्होंने यानी गाड़ी चलने के साथ ही एक घंटा तो गाड़ी आराम से लेट हो गई मैं भारतीय क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूं जो कि धीरे धीरे अपना स्कोर 240 की ओर बढ़ रही थी फाइनल मैच में यह गाड़ी तो शुरू से ही इन्होंने तय कर रखा था कि बिल्कुल सही समय पर नहीं ही पहुंचना है तो इस प्रकार अब मैं बता ये रहा था कि साहब पूरे सुबह यानी ये ट्रेन तकरीबन साढ़े दस बजे पहुंचनी थी हम भैया सुबह सुबह छः साढ़े छः बजे उठकर बैठ गए और बैठ करके देखने लगे कि आखिरकार दिल्ली के आसपास का माहौल कैसा है पराली कहाँ जल रही है पराली तो जल्दी कहीं नहीं नज़र आई मगर हाँ कोहरा नज़र आया अब साहब नवंबर का महीना है कोहरा तो थोड़ा बहुत होगा मगर नहीं भैया कोहरा दिल्ली में 12 बजे दिन में भी नजर आ रहा था साढ़े बारह एक बजे जब हमारी गाड़ी पहुंची तकरीबन दो ढाई घंटे लेट हो करके बाकायदा साहब यहां पर अच्छा खासा कोहरा छाया हुआ था तो हमने किसी से कहा कि भाई आज जाड़ा ज्यादा तो नहीं लग रहा है मगर कोहरा बहुत दिख रहा है उन्होंने कहा साहब ये कोहरा नहीं यही पॉल्यूशन है हमने कहा कि भाई मगर हमारी तो आंखों में जलन नहीं हो रही है लोग कहते हैं कि जब पोल्यूशन होगा तो आंखों में जलन होगी सांस लेने आपको आदत है इस तरह के माहौल में रहने की अब साहब हम उनकी बात को भला कैसे काटे हाँ हो सकता है भाई की हमें आदत हो तो जब हम ये सब पर्यावरण की बात सोच रहे थे ना उसी के साथ में हमको लगा कि देखिए स्थान परिवर्तन होता है तो हम बाहरी पर्यावरण की बहुत चिंता करते हैं बहुत परेशान होते हैं उस बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब विचार विमर्श सब कुछ करते हैं मगर मैं सोचता ये हूँ कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारे मानसिक पर्यावरण का क्या होता है यानी कि वो पर्यावरण जो हमारे मन के चारों ओर होता है उसका क्या होता है तो साहब मैंने जब उस पर विचार किया ना तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम किसी नई जगह में जाते हैं ना हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता होती है हम मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ हम जब मैं कह रहा हूँ तो हमसे मेरा मतलब वी वाला हम नहीं है ये हम वाला मतलब मेरे वाला हम है मैं मैं जब भी कहीं नई जगह जाता हूँ मेरे अंदर सबसे पहली बात होती है उत्सुकता अच्छा आप कहेंगे साहब ये दिल्ली नई जगह आपके लिए कैसे हो गई अरे भाई कितने ज़माने से तो आप दिल्ली आते रहे अरे भैया दिल्ली आते रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है मगर आपको ये बताए जैसे हर शहर कुछ दिनों में बदल जाता है उसी तरह से दिल्ली भी बदला है और सच बात यह है कि शहर का बदलना हमेशा आपके रेस्पेक्ट में होता है यानी कि आप किस जगह से किस नजरिए से खड़े होकर उस शहर को देखते हैं आपको शहर उस लिहाज से नज़र आता है यही दिल्ली शहर हवाई जहाज़ से देखिए तो कुछ नजर आएगा यही दिल्ली शहर कार में बैठकर देखिए तो कुछ नज़र आएगा और हमारी तरह अगर आप ये दिल्ली शहर ऑटो रिक्शा या पैदल चलकर देखिएगा तो कुछ और नज़र आएगा यही दिल्ली शहर है साहब जहां पर हम बहुत साल पहले नौकरी ढूंढने के चक्कर में कंधे पर कंबल और झूला डालकर कोई रिटर्न टेस्ट देने आए थे नई दिल्ली स्टेशन पर उतरे और साहब हमने एक पुलिस वाले से गलती से पूछ लिया कि भाई साहब मंदिर मार्ग कहाँ होगा भैया उस पुलिस वाले ने हमको डपट दिया हमसे कहता है कि अबे हम यहां तुम्हें रास्ता बताने के लिए खड़े हैं क्या तो साहब देखिए ये वो दिल्ली शहर था जहां पर कि एक बेकार नौजवान किसी काम काजी पुलिस वाले का वक्त बर्बाद कर रहा था अब इसी दिल्ली शहर में हम एक जमाने में ऐसे भी आए जबकि हम बाकायदा साहबों की तरह कार में बैठकर आए तो उस समय दिल्ली शहर हमको फर्क लगा और अभी जब हम दिल्ली शहर में आए तो हमको ये शहर कुछ और ही लगा तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब नए नए शहर शहर में में जाता हूं ना तो हमेशा मेरे मन में एक एक उत्सुकता उत्सुकता रहती है और ये उत्सुकता मुझे भगवान के बनाए उस शहर को हर बार एक नए रंग से देखने को मजबूर कर देती है तो साहब इस बार भी ऐसे ही हुआ अच्छा एक बात आपको और बताता हूं साहब जब आप कहीं जाते हैं ना तो कभी कभी तो ये होता है कि आपको पता होता है कि कहाँ पहुंचना है और कभी कभी आपको ये तो पता होता है कि कहा पहुंचना है मगर कैसे पहुंचना है इसका अंदाजा नहीं होता तो साहब अब की बार जब हम दिल्ली शहर में आए तो हमारे साथ भी वही हुआ हमें यह तो पता था कि हमें कहाँ जाना है मगर कैसे जाना है किस रास्ते से जाना है ये पता नहीं था तो अब देखिए इसका सीधा तरीका तो ये था आजकल तो भगवान ने नहीं कहना चाहिए भगवान ने लोगों को बुद्धि दिया और लोगों ने वो तरह तरह के साहब उबर और फलाना और गूगल मैप और ये सब दे दिए हैं तो साहब वो बन गए थे हमने भी भैया एक उबर को बुक कर लिया और हमने अपनी बेटी के घर का पता दे दिया कि भैया वहाँ ले चलो जब वहाँ के लिए चलने लगे तो ऊबर का ड्राइवर साहब हमसे कहता है कि ऐसा करें साहब कैंसिल कर देते हैं आप जो भी भाड़ा होगा वो हमें दे दीजिए और कैंसिलेशन चूँकि हम कर रहे हैं इसलिए आपका कुछ खर्चा नहीं होगा हमने कहा चलो यार ये भी बात सही है मगर हम ये तो बात भूल ही गए कि अगर ड्राइवर साहब कैंसिल कर देंगे तो उनको मैप मिलना भी बंद हो जाएगा तो साहब हमने ड्राइवर साहब ने बंद कर दिया और चलने लगे वो थोड़ी देर के बाद वो हमसे कहते हैं कि साहब तो गुड़गांव सेक्टर अट्ठारह में कहाँ जाना है हमने कहा अरे भैया गुड़गांव सेक्टर 18 नहीं हमें तो द्वारका में जाना है बोले अच्छा आपने सेक्टर 18 कहा था मैंने कहा सेक्टर 18 के पहले द्वारका भी कहा था ना बोले हाँ हाँ समझ आया खैर तो फिर बोले अच्छा साहब इस हमारे फोन पर आप जरा मैप लगा दीजिए हमने भैया मैप लगा दिया तो अब देखिए ये जो नेविगेशन ओरिएंटेशन ये सब कुछ था ना ये हमको गूगल भाई साहब ने बता दिया वरना हम तो भैया चकरा गए थे मगर हम इसके साथ में बड़े चेतन रहे हम देखते रहे कि भैया कोई ऐसी जगहें निकले जो कि हमें जान, जानी पहचानी नजर आवे क्योंकि यार दिल्ली शहर में हमें ज़्यादा रास्ते वगैरह तो नहीं मालूम थे तो साहब हमने वो देखा मगर अब देखिए ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना ये फिजिकल है मन मानसिक तौर पर हम यहाँ पर जब आए ना तो हमें अनेक पुरानी यादों ने घेर लिया हम बहुत सी पुरानी पुरानी बातें सोचने लगे हर बार यही होता है हर बार जब किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहां पर कि पहले जा चुके होते हैं साहब चीजें जगहें देखते हुए हमें वो वो वो वो वो पुरानी यादें घेर लेती हैं और साहब जब पुरानी यादें घेर लेती हैं तो नतीजा क्या होता है कि आप एक बार फिर वही जीवन जीने का प्रयास करते हैं देखिए उस समय कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत बुरी लगती होंगी मगर आज उनकी जब यादें आती हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है जैसे आपको बताएं आज आज का दिन हमारे पास खाली था कोई काम नहीं था हमको तो हम और हमारी पत्नी हम लोग घूमने निकल पड़े घूमने कहाँ हैं देखिए दिल्ली में तो हमें पक्का मालूम है कि कहीं भी घूमने जाना हो कहाँ जाना है कनॉट प्लेस जाना है हम भी साहब कनॉट प्लेस के लिए चल दिए हमारी बेटी ने बता दिया कि आप यहाँ जाइए यहाँ से मेट्रो पकड़िए यहाँ से मेट्रो पकड़ के फलाने स्टेशन पे उतरिएगा और वहाँ से दहने हाथ को जाइएगा तो आप कनाट प्लेस पहुँच जाएँगे और बाएँ हाथ को जाइएगा तो गुरुद्वारे पहुँच जाएंगे हमने कहा भाई गुरुद्वारे जाने की तो अभी हमारी उम्र नहीं आई है अरे मतलब उम्र आ चुकी है मगर गुरुद्वारे जाने का हमारा आप जानते हैं ना हमारा मनोभाव क्या रहता है तो भाई गुरुद्वारे की तरफ तो हम बढ़े नहीं चल दिए साहब हम कट प्लेस की तरफ नाट प्लेस की तरफ चले अब साहब बस हनुमान मंदिर दिखाई पड़ गया हनुमान मंदिर में बाहर से हनुमान जी को हाथ जोड़ा याद आया कि लखनऊ में वो हनुमान पुल पे से गुजरते थे तो लोगों ने बताया था कि हाय हनू कहकर चले जाओ तो हाय हनू लोग कहने लगे थे मगर अब साहब हम तो पुरातन कालीन आदमी हैं हम हाय हनु की तो हिम्मत न कर पाए मगर मंदिर जाने की भी हिम्मत न कर पाए क्यों क्योंकि हमारी पत्नी ने कहा हम मंदिर चले जाएं हमने कहा हाँ चले जाइए हमने ये नहीं कहा कि हम भी जाएंगे हमने कहा आप चली जाइए हम आराम से बाहर बैठे श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बाहर बड़ा अच्छा इंतजाम करवा दिया गंदा है देखिए गंदगी बेहद है वहाँ पर मगर वो सीमेंट डोमेंट, उमेंट मोजैक तो लगा हुआ है आप बैठ सकते हैं तो हम भी भैया बैठ गया देखिए और एक बात आपको बताएं सबसे बढ़िया बात तो क्या है कि भैया जीन्स एक ऐसा कपड़ा है कि अगर गंदा भी हो जाए ना तो लोग उसका नोटिस नहीं लेते हैं लोग समझते हैं कि ये जीन्स का स्टाइल है और हम उसका पूरा फायदा उठाते हैं हम भैया वहीं बैठ गए पत्नी तो हमारी मंदिर में चली गई हमने भी कहा भगवान से कि भगवान हमारी तो तुम प्रेजेंस यहीं से मार्क कर लेना भगवान ने भी कह दिया ठीक है यार तुम्हारे जैसे आदमी अंदर ना आवे वही ठीक है तो साहब हम भी वहाँ से अपना प्रणाम और नाम करके बैठ गए हम इंतजार करने लगे कि पत्नी शायद अंदर से कुछ एक लड्डू का प्रसाद लेती आवे मगर थोड़ी देर के बाद पत्नी आ गई प्रसाद तो नहीं लाए गुलाब की ला हमको दे दी हम अपनी जेब में रख वो क्या मोहन सिंह प्लेस दिखाई पड़ गया मोहन सिंह प्लेस देखते ही हमें इंडिया कॉफी हाउस की याद आ गई देखिये हमने आपसे कहा ना पुरानी चीजें बड़ी जल्दी याद आ जाती है जैसे आप किसी जगह का नेविगेशन कर रहे हो ना तो वहाँ पे मन का भी नेविगेशन हो जाता है हमारे मन का नेविगेशन हो गया हमें याद आने लगा यार हम आए थे यहाँ पर वो एक बार एसबीआई के पीओ के लिए इंटरव्यू की कोचिंग लेने आए थे एक हफ्ते की कोचिंग एस एन दास गुप्ता कॉलेज में हुई थी कोचिंग में हम आए थे अब साहब उसी कोचिंग में जब आए तो एक हमको यहाँ एक सज्जन मिल गए अब हमें नाम तो उनका याद नहीं वो बड़े यूनिवर्सिटी टॉपर ऊपर थे और वो भी उसी में कोचिंग ले रहे थे तो हम और वो सात दिन तक एक साथ रहे और साहब करौल बाग में किसी जगह पर वो कोचिंग सेंटर भी था और वहीं पर उन्होंने किसी होटल में रहने का इंतज़ाम भी किया था यानी तीस रुपये रोज पर एक बिस्तर हम लोग को मिला था हमको भी एक केबिन में बिस्तर मिला था उन साहब को भी तो हम लोग पढ़ाई लिखाई तो जो भी करते थे करते थे घूमते घूमते हर दिन लगभग हम लोग इंडिया कॉफ़ी हाउस में आते थे और भैया कहीं पर भी दो कुर्सियाँ जमा के बैठ जाते थे और उसके बाद पूरे जितना दिन भर की पढ़ाई का डिस्कशन होता था वो करते थे गप करते थे ये सब कुछ होता था वहीं इंडिया कॉफ़ी हाउस में और साहब कभी कभार शायद या तो वो खिलाते थे या हम लोग अपने अपने पैसे से खाते थे ये तो नहीं ख्याल है कॉफ़ी अपने अपने पैसे से पीते थे इतना ख्याल है मगर हाँ कुछ डोसा उसा भी हम लोगों ने एक दो दिन खाया है तो हमने साहब आज जब उसको देखा तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि यार चलो आज तुम्हें इंडिया कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पिलवाते हैं उन्होंने कहा चलिए साहब गए भैया अब इंडिया कॉफी हाउस का हमारा जो मतलब जिसे कहते हैं हमारे दिमाग में जो तस्वीर थी उससे बिल्कुल फर्क था फर्क इन सेंस कि अब बहुत ही डायलैपिडेटेड जगह थी और मगर बहरे वर्दी पहने हुए थे टोपी लगाए हुए थे और एक तो साफा भी बांधे हुए थे कुर्सियां भी थी और आपको सच बताएं जब हम लोग वहाँ पहुँचे और बैठ गए ना तो आजू बाजू के तीन चार टेबल्स पर कुछ लोग लड़के लड़कियाँ भी उस जमाने में जब हम थे ना साहब तो लड़कियाँ नहीं बैठा करती थी मगर अभी लड़के लड़कियाँ बैठकर इसोटेरिक डिस्कशंस चल रहे थे पूरे मतलब गाजा स्ट्रिक का सोल्यूशन निकल रहा था कहीं इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही थी कुछ लोग कुछ फिलॉसफी पे चर्चा कर रहे थे हमने कहा यार देखो ये तो जमाना नहीं बदला मतलब वक्त बदल गया है मगर इरादे लोगों के आज भी वैसे ही हैं कि इंडिया कॉफी हाउस में बैठना है तो एसोटेरिक डिस्कशंस तो होने ही है तो साहब वही चल रहे थे खैर साहब हमने वहाँ कॉफ़ी पिया अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की और आपको बताएं उस जमाने में कोल्ड कॉफ़ी पीना मतलब नहीं पी पाते थे क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा महंगी होती थी तो अब की बार क्या किया क्योंकि अब तो हम बाकायदा बड़े आदमी हैं ना तो हमने साहब कॉफ़ी हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई पत्नी से पूछा आप भी कोल्ड कॉफ़ी लीजिए वो कहती है नहीं भैया हम ऑर्डिनरी कॉफ़ी ले लेंगे तो खैर साहब उनको बढ़िया सी कॉफ़ी फिलवाई और हमने कोल्ड कॉफ़ी लिया यार अब वो मज़ा नहीं आया यानी हमारे दिमाग में मन में तो इंडिया कॉफ़ी हाउस का वो तस्वीर जमी हुई थी मगर वो असली वातावरण में वो तस्वीर थी नहीं तो अब देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन आ चुका है वो बाहरी एनवायरमेंट में नहीं हमारे के एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन आ चुका है अच्छा आपको एक बात और बताएं हमने साहब ये सोचा कि भाई अब यहाँ पर आ गए हैं और ये वक्त है कि जिसमें कुछ खाने पीने का सोचा जाए मगर अब देखिए क्या हो गया एक वो समय था जब खाने की बातें सोचते ही कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था अभी तो कर्नाट प्लेस में ऐसी सफाई हो गई है कि यहाँ पर खाने के नाम पर आपको स्ट्रीट फूड है ही नहीं आप अंदर जाइए दुकानों के अब साहब वहाँ पर हमें एक पिंड बलूची नाम का रेस्टोरेंट नज़र आ गया हमारी पत्नी ने कहा अरे पिंड बलूची हमने कहा हाँ याद है हमको पिंड बलूची तो उसने कहा क्या याद है तो हमने बताया कि अरे एक बार हम और हमारे भाई साहब हम दोनों लोग पिंड बलूची में आए थे और जब यहाँ पर आके हम लोगों ने उनका मेन्यू देखा तो उसके दाम देखने के साथ ही हम लोगों की हिम्मत छूट गई और कहने को लिए हम लोग बड़े अफसर हो चुके थे स्टेट बैंक में मगर पिंड बलूची में खाने लायक बड़े नहीं हुए थे और साहब हम लोग चुप करके वहाँ से वापस आ गए तो उसने कहा कि तो अभी आप पिंड बलूची में जाना चाहते हैं क्या हमने कहा देखो भाई अब हम जा सकते हैं वो सब बात तो सही है मगर अब इस वक्त हम खा नहीं सकते हैं हमारी समस्या ये है तो ये हुआ कि भाई चलिए छोड़िए साहब पिंड बलूची नहीं जाएंगे खाने का एक्सप्लोरेशन करना है तो कुछ और एक्सप्लोरेशन किया जाएगा अच्छा एक बात आपको और बता दें साहब अब जो है न पहले दिल्ली में घूमते समय कभी ये तो सोचा ही नहीं था कि कुछ जेब का ख्याल रखना है कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना है मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चिंताएं दिमाग में बढ़ती जा रही हैं जहां भीड़ देखते थे ना वहां मन में ये आने लगता था कि अरे भाई कहीं जेब ना कट जाए अरे जेब में कुछ था नहीं मगर कट जाएगी तो वो जो कार्ड लिया था ना वो ट्रेन में आने का वो ना निकल जाए इस तरह के डर फोन फोन की चिंता भी एक तरफ सता रही थी अच्छा मगर आपको एक बात बताएं एक मज़ेदार बात यह हुई कि अब की बार हम खादी भंडार में घुस पाए और साहब खादी भंडार में घुसे ना वो कनॉट प्लेस पर एक खादी आश्रम की दुकान है हमारे लिए वो खादी आश्रम की दुकान बहुत महत्वपूर्ण है अब पूछेंगे साहब क्यों महत्वपूर्ण है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने अपनी पत्नी के लिए जो पहली गिफ्ट खरीदी थी ना मतलब शादी के शायद दस पंद्रह बीस दिन के बाद ही वो पहली गिफ्ट जो भी खरीदी थी वो उसी दुकान से खरीदी थी तो साहब मगर उसके बाद फिर कभी उस दुकान के अंदर जाके कुछ सामान लेने की आ, मतलब ना तो इच्छा हुई और ना जरूरत पड़ी मगर आज उस दुकान के अंदर जाने की हिम्मत भी पड़ गई हम साहब गए उस दुकान के अंदर हमारी पत्नी कहती रही कि अरे यार ये बेहद महंगी होगी हमने कहा कोई बात नहीं आ जाओ चिंता मत करो भारतीय स्टेट बैंक में तनख्वाहें बढ़ने वाली है। हैं तनख्वाहें मतलब पेंशन बढ़ने वाली है हमने कहा तुम चिंता मत करो अगर नहीं भी बढ़ेगी तो इतनी ही पेंशन में भी तुम्हारे लिए यहाँ से कुछ ना कुछ सामान लिया जा सकता है अब साहब अंदर गए हम लोग और उसके मना करने के बावजूद हमने साहब उसके लिए कुछ शॉल वगैरह खरीद ही लिया उनको भी पसंद आई थी मगर वो कह रही थी कि इतनी महंगी शॉल हमने तो नहीं कभी ख़रीदी हमने कहा कभी नहीं खरीदी तो अब ख़रीद लो और साहब उनको वो शॉल हमने ख़रीदवा दी जब शॉल ख़रीद लिया ना तो उसके बाद हमने भैया साठ परसेंट डिस्काउंट पर एक रेशमी कमीज़ यानी सिल्क की कमीज़ भी खरीदी अब साहब खरीद वरीद के बाहर आए हमने कहा है यार अभी पालिका बाजार चलते हैं मगर इत्तेफाक की बात ये कि देखिए शनिवार आज रविवार था और पालिका बाजार होता है बंद हमें पता नहीं था पालिका बाजार में कुत्ते लौट रहे थे जी हाँ सचमुच में कुत्ते लौट रहे थे बाजार बंद था तो हम लोग साफ आगे बढ़ गए जनपद की तरफ अरे भाई जनपद के अंदर हमारा तो जाना ही मुश्किल हो गया यानी कि कहा जाता है ना कंधे से कंधे छिलते हैं अरे यार यहां तो कंधे से कंधे छिल नहीं रहे थे टूट रहे थे हम भैया किसी तरह थोड़ा अंदर तक तो गए मगर फिर उसके बाद हमने अपनी पत्नी से कहा देखो भाई अगर आपको इसके अंदर जाने का शौक है तो आप जाइए वरना हम यहीं से वापस जा रहे हैं उन्होंने हमें समझाया कि जितनी मुश्किल आपको अंदर आने में हुई है ना उससे ज्यादा मुश्किल बाहर जाने में होगी हमने कहा कोई बात नहीं तो खैर फिर उनको भी शायद कुछ समझ आ गया वापस आ गए साहब हम तो अब जब वापस आए जाए तो देखिए एक एक चीज होती है ना एक कल्चरल डिफरेंस होता है कल्चरल डिफरेंस आपकी उम्र के साथ एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है कि आप कल्चरल स्टेबिलिटी को किस तरह से हैंडल करते हैं कल्चरल स्टेबिलिटी शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसलिए कि हम दूसरे व्यक्तियों को कैसे देख रहे हैं मुझको क्या लगता है हमेशा कि भाई अगर आपको कोई काम करना है तो आप वो काम करिए मगर जरूरी है कि आप वो काम करने से पहले पंद्रह जगह इधर उधर झांकी मगर नहीं सर यहाँ पर शायद बाज़ार में ख़रीदारी करने का कल्चर ही यह है कि चलना सड़क पर है मगर देखना दुकान पर है तो कितने लोगों से आप टकराते हैं कितनों के पैर पर आपके पैर पड़ते हैं और कितने पैर आपके पैरों पर पड़ते हैं खैर साहब किसी तरह से हम वहाँ से उस भीड़ में से बाहर निकले और बाहर निकलकर हम पहले हाँ एक बात कहेंगे आपसे कि भैया बहुत मतलब बड़ा बड़ी भली बात हुई है कि कहीं कहीं पर बैठने का इंतज़ाम कर दिया गया है किसी तरह से भैया बैठे मगर उस बैठने के साथ में आपको हम ये बता दें कनॉट प्लेस बेहद गंदगी है इतनी गंदगी है कि हमको वास्तव में शर्म आ रही थी कि यार ये हमारे देश की राजधानी है जिसमें कनॉट प्लेस उस राजधानी का भी एक प्रमुख केंद्र है जहाँ पर इतने हजारों लाखों लोग टूरिस्ट ये सब आते हैं क्या क्या हमारे देश में जो विदेशी आते हैं यानी या दूसरे प्रदेशों से जो लोग आते हैं वो दिल्ली के बारे में क्या विचार लेकर जाते होंगे मैं बहुत दुखी हूँ पता नहीं यदि कोई संबद्ध व्यक्ति इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो करें वर्णा साहब क्या कहा जाए तो खैर साहब तो मैं बताना सिर्फ आज ये चाहता हूँ कि देखिए पर्यावरण जो है ना वो आदमी के दिमाग में भी होता है और उसके शरीर के सामने भी होता है भगवान ने दुकानें मतलब पर्यावरण को तो बना दिया कि हम पूछते हैं ये कौन चित्रकार है जिसने कि ये सब बनाया है मगर उसी के साथ में उस जगह को हम कैसा बना लेते हैं यह हमारे ऊपर है कभी कभी वही जगह बहुत सुंदर लगती है बहुत अच्छी लगती है कभी उस जगह पर आके आपको लगता है कि मैं शायद यदि धरती में स्वर्ग होगा तो यही होगा तो वो है और कभी वही जगह आपको बेहद गंदी लगने लगती है तो ये पर्यावरण हम तैयार कर रहे हैं मैं तो यही कहूँगा कि साहब पर्यावरण को हम बाहर चाहे जो भी हो अगर अपने मन में उसको साफ करके रखें यानी किसी जगह के बारे में कोई बहुत प्रिजोटिश न रखें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा तो खैर चलिए साहब आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं कहूँगा कि आप भी एक बार सोचें कि आप अपने मन में पर्यावरण को कैसे हैंडल करते हैं एक बार एग्जामिन करके देखिए, मजा आएगा आपको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही धन्यवाद, अपने समय दिया है मेरी बात सुनने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। चलते हैं। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो मन में तुम उतार लो हा हा हा हा हा हा हा हा जनकार